बहुत अरसा पहले एक बहुत दूर दराज की सलतनत में एक मलिका के यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई उसने अपनी सबसे अच्छी सहली जो बहुत खूबसूरत थी जंगल के तिलिस्म की मलिका को अपनी बेटी को देखने के लिए बुलाया जब वह अपने बेटे के साथ मलिका को मिलने के लिए सफर कर रही थी तो एक मुसीबत नाजिल हुई जालिम साहिर मलिका के पीछे-पीछे सलतनत तक आया तो यहाँ होतुम तुम्हारा वो बेटा कहां है और ये खूबसूरत बच्चा कौन है क्या यही है वो तुम नजदीक की जुर्रत मत करना उन्हें इसी वक्त यहां से निकालो ओह तुम मुझे रोकोगी वो कब तक मुझसे दूर भागेंगे जब तक तुम्हारा बेटा 21 का नहीं हो जाता मैं उसका पीछा करता रहूंगा बहुत से साल गुजर गए थे उस तारीख तारीखी लड़ाई के बाद। चलो अब हम आपको कहानी के अगले हिस्से में ले चलें। एक छोटे से गांव में जो सल्तनत से ज्यादा दूर नहीं था, जहां एक कास्तकार अपने बेटे स्टेफान और अपनी बेटी फेलिशिया के साथ रहता था। कास्तकार बहुत गरीब था और उस पर हमेशा गुरबत छाई र मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत की है मेरी सिर्फ इतनी ही जायदाद है जो तुम देख रहे हो एक मुर्गी दो स्टूल घास की चटाई गुलाबों का गमला और चांदी की यह अंगूठी मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हें गुलाबों का गमला और यह चांदी की अंगूठी देना चाहता हूं बाकी सब तुम रख लो मेरे बेटे अब्बा जान मुझे किसी भी जायदाद की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ मुनतजिर हूँ, तो आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं के लिए। आ, मेरी प्यारी बेटी, इतना है जो मुझे करना चाहिए था। और कास्तकार ने अपनी आखरी सांस ली। भाई ने दोनों स्टूल, वो चटाई और मुर्गी ले ली। और फेलिशिया को गुलाबों का गमला दिया और चांदी की अंगूठी भी। इस अंगूठी से शायद तुम्हें कुछ से केमिलिंग गुजारा करने के लिए। आ, नहीं भईया, अब्बा जाने ये अंगूठी मुझे दी है। ये उनकी निशानी है जो मेरे पास बची है। मैं इसे कभी जुदा नहीं करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मुझसे उम मुर्गी, बाग और सब्जियां और बाकी सब सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं यहां तक कि मुर्गी के अंडे भी पेलिशिया बहुत मायूस हुई अपने भाई को इतना खुदगर्ज होते देखकर उसने सोचा कि वह कभी दुबारा खुशी और मोहब्बत नहीं महसूस कर सकेगी जब उसने गुलाबों की जानिब देखा जो पानी न मिलने की वजह से मुर्झा रहे थे आ मेरे प्यारे फूलों क्या तुम्हें भी मोहब्बत और परवरिश की कमी महसूस हो रही है क्या तुम भी मेरी तरह मायूस हो और फिर भी तुम इतने दिलकश महक देते हो तुम पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महक हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे प्यारे फूलों और मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी आज के बाद हम सबसे अच्छे दोस्त होंगे और मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी तुम्हें पानी की जरूरत है 1 मिनट रुको मैं अभी तुम्हारे लिए पानी भर कि उसने बहुत ही खूबसूरत मौसी की सुनी और एक शानदार नजारा देखा हवारों के पीछे कोई है मेहरबानी करके तुम जो कोई भी हो यहाँ आओ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं महतरमा मुझे माफ करें मेरा इरादा जासूसी करने का नहीं था मुझे इल्म नहीं था कि आप यहां हैं ठीक है मेरी बच्ची ओ तुम इतनी दिलकश और खूबसूरत हो क्या तुमने खाना खाया? नहीं महोत्तरमा तो फिर मेरे साथ भोजन करो आओ मेरे साथ बैठो आप बहुत रहम दिल हैं महोत्तरमा जंगलों की मलिका ने खुद अपने हाथों से फेलिशा को खाना परोसा खाने का जायका उस किसी भी चीज़ से ज़्यादा जायकेदार था जो फेलिशा ने आज त पर एक गुलाबों का गमला है जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है ये गुलाब पर कशिश महक वाले फूल हैं जो आज तक मैंने देखे नहीं मैं आपको ये तोहफे में देना चाहूंगी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं मेरी अज़ीजा पर अगर इस हाँ मैं इंतजार करूंगी जितना भी चाहे वक्त ले लो तो फेलिशिया घर भागी अपने गुलाबों का गमला लाने के लिए पर जब वो खिड़की पर गई गमला लेने के लिए तो उसे वहाँ एक बंद गोबी मिली स्टेफान ने गुलाबों का गमला चुरा लिया था और उसकी जगह पर एक बंद गोबी रखी थी मायूस होकर फेलिशिया � पर मेहरबानी करके ये कबूल करें, बस यही मेरे पास है और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप इसे रखें। पर अगर मैं ये ले लेती हूं, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। महोदरमा, आपकी दोस्ती मेरे लिए काफी है। तो ठीक है, तुम फिक्र न करना मेरी अजीजा, तुम्हारी सारी दिक्कतें कुछ ही दिनों में द� बस मेरी तरफ से जुदाई का एक तोहफा और हम फिर मिलेंगे मेरी अजीजा हम किसी सूरज के निकलने पर मिलेंगे याद रखना और फिर रोशनी की एक चमकार के साथ जंगलों की मलिका गायब हो गई पेलिशिया वहाँ हैरतजदा खड़ी रही पेलिशिया घड़ा लेकर गई पर उसका दिल तड़प रहा था अपने गुलाबों के लिए क्योंकि वो � उसने एक बंद गोबी को देखा, जो वहाँ पड़ी थी, जहां उसके गुलाब हुआ करते थे, और तैश में आकर उसने बंद गोबी हाथ में ली और उसे खिड़की से बाहर फेंकना चाहा। जब उसने एक अजीब आवाज सुनी, मत फेंको, मेहरबानी करके मुझे मत फेंको। तुम बंद गोबी हो और तुम बोल सकते हो। इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला था पर शायद ये 21 में उगते सूरज की आमद की वजह से है अगर तुम मुझे मेरे साथियों के साथ वापस बोदो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे गुलाब तुम्हारे भाई स्टीफन के पलंग के नीचे हैं तो फेलिशिया बाग में गई और बंद गोबी को वापस बोदिया वो अपने भाई के स जो गुलाबों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पेलिशिया ये देखकर खौफजदा हो गई। वो बस यही सोच रही थी कि किस तरह वो अपने गुलाबों को बचाए। इसमें जरूर कोई तिलसम होगा। आह, मेरे प्यारे फूलों, तुम ठीक हो? मैं बहुत फिक्रमंद थी। ओह हाँ, है, वरना वो और क्या होंगे? तुम एक मुर्गी हो ज مجھے پتا نہیں کیسے؟ اس سے پہلے میں کبھی نہیں بولی تی. یہ ضروری کیسویں سورج کے اوگنے کی آمد ہوگی پک پک یہ اکیسویں سوریودیا کیا ہے؟ خیر میں کبھی भी कोई چپا छुपा नहीं सकती थी इसलिए जंगलों की मल्लिका ने मुझे एक मुर्गी में तब्दील कर दिया तुम देखो की मां एक दिन एक दूरदराज इलाके में एक हमारे दरवाजे पर उसके पास एक इतनी बच्ची थी वैसे खूबसूरत बच्ची मैंने अपनी में पहले कभी नहीं देखी थी और मैंने बहुत सी देखी थी क्योंकि मैं एक नर्स थी मल्लिका बहुत बीमार थी और बहुत थक गई थी मैंने वादा और उसने मेरे शहर से कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें दे दिया जाए। वह अपने साथ मलिका को ले गई और जाने से पहले उसने मुझे एक मुर्गी में तब्दील कर दिया ताकि मैं किसी को ये राज न बता सकूं। इक्कीसवें सूरज के उगने से पहले की रात तक और बस इतना ही मैं जानती हूँ। ओ देखो सूरज उग ही � ओ मेरी प्यारी फेलिशिया वो सवेरा जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही थी देख रही हूँ, नर्स ने तुम्हें बता दिया पर उसने अभी हर बात नहीं बताई है मोहतरमा, मेरी अम्मी कहां है क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी वो एक महफूज जगह पर है ये सब मेरी वजह से کہ ظالم ساہر نے تم پر حملہ کیا جنگلوں کی ملکہ ہونے کے نادے مجھے قدرت کو محفوظ رکھنا تھا اس ظالم ساہر سے جو اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے ہرا نہیں سکا اس نے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہا میرے بیٹے کو اگوا کر کے کیونکہ جب تک وہ اکیس سال کا نہیں ہو جاتا اس کو میرے تلسمی طاقتوں کی نہیں ملے گی علم تھا کہ وہ ظالم ساہر اسے تلاشتا رہے گا تم نے اسے تلاش لیا تھا میں نے تمہاری ایک معمولی کاشتکار کی لڑکی کی طرح پرورش ہونی دی تاکہ وہ تمہیں کبھی نہ ڈھون سکے وہ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ محترما کیونکہ تمہارے قسمت میں میرے بیٹی کی سچی محبت بننا لکھا ہوا تھا اور اس محبت کی طاقت اس کو محفوظ رکھتی تو آپ کا بیٹا آپ کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں میری عزیزہ تمہاری محبت نے اس کی حفاظت کی ہے میری عزیزہ मेरी मोहब्बत पर मैंने इसे इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तुमने देखा है। तुमने इससे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मोहब्बत की है। गुलाबों का वो गमला, गुलाब के फूलों का गमला? मैंने अपने बेटे को गुलाबों के गमले में तब्दील कर दिया था, ताकि वो तुम्हारे करीब रहे जब तक कि वो 21 का नहीं हो जाता। आज उसके और जालिम साहिर उसका क्या हुआ? जो है उसकी फौज थे और बंद गोबियाँ भी और जब मेरा बेटा 21 का हो गया है और उसे मेरी सारी खूबते विरासत में मिल गई हैं जालिम साहिर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा तुम्हारी मोहब्बत उसकी हिफाजत करेगी ये करेगी है ना? वो मुझसे मोहब्बत करता है? मैं तुम्ह اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ محبت اور گہری ہوتی جاتی ہے کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کروگی؟ ہاں میں ہوں اب تمہاری سبی مصیبتیں دور ہو گئی ہیں میری عزیزہ اور اب تم اپنی حق کی جگہ پر شہزادی بن کر واپس آوگی میں تمہیں تمہاری امپنے کے پاس لے چلوں گی اور ہم تمہارا نکاح جشنم، مسرت اور شان و شوقت سے کریں گے پر اس سے پہلے مجھے بتاؤ گی تم اپنے بیرہم بھائی کو کیسے سزا سز करना महोत्तरमा मैं उसे मुआवफ करती हूँ उसने तुम्हारी वो कलाहटी चीज ले ली जिससे तुम्हें मोहब्बत थी और तुम से माफ करोगी मैं इतनी खुश और शुक्र गुजार हूँ कि मैं चाहती हूँ हर कोई खुश रहे उस रहमदिल नर्स को भी अपने असली वजूद में तब्दील कर दो और उसे और उसके बेटे स्टीफन को और स्टेफन एक रहम दिल और मोहब बस से आलदा एक शाहिस्ता इंसान बन कर रहेगा और अपनी अम्मी के लिए एक नीग बिटा बन कर। तो सब कुछ ठीक हो गया। शहजादी फिलिश्य का निकाह शहजादे घुलाब के साथ हो गया और वो हमेशा अमनचैन से रहने ल